पेशे से एक सिविल इंजीनियर है तो आइए उनके साथ मिलकर हम बात करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात कार्यक्रम में सुरेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है

बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे जो रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं ऑन रेडियो सुन रहे हैं नेट के ज़रिए या रेडियो सेट के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए तो वो सारे लोग भी आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ मेरा नाम सुरेश सिंह है जी जी और बाई कास्ट लोधी राजपूत हम लोग हु डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश

के रहने वाले हैं जी एक साधारण गांव से बिलोंग करते है और फैमिली बैकग्राउंड जो है हमारे फादर फार्मर मिडल क्लास फार्मर अच्छा, तो हमारे जो बचपन है और बचपन की स्टडी है जो हमारे गांव में ही प्राइमरी और अप टू एट्थ क्लास गांव में ही हुआ है

उसके बाद नाइन्थ से हम लोगों का विशेष करके एडमिशन सिटी में हुआ है और नाइन्थ से हम सिटी में ज्वाइन किया है नाइन्थ एलेवंथ ट्वेल्थ तो जो भी है और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग मैंने हाथरस से किया हुआ है जो कि मशहूर है काका हाथरसी के नाम से जी जी

तो इसलिए जो है मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब मिडिल क्लास से ही है और एक फार्मिंग से संबंधित है और बचपन में क्योंकि जो जो फार्मर लाइफ में होते हैं जिनके पेरेंट्स उन बच्चों को काफ़ी संघर्ष देखना पड़ता है लाइफ में आपके माता पिता के नाम मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रभा सिंह और माता का नाम श्रीमती जानकी देवी और

कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे पिताजी फोर्थ क्लास पढ़े हुए थे अच्छा, की। और माताजी ने तो शायद स्कूल देखा नहीं देखा अच्छा, पता अच्छा, भी नहीं <laughs> तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी माता पिता का जो है धार्मिक सुझाव अच्छा, तो था हा, हा, हा, वो एक बहुत बड़ा कई बार मेरे से पूछते हैं लोग कि आप लोग जो है तीन तीन भाई ईश्वरी विश्वविद्यालय को ज्वाइन किए हुए हो इसका वेश क्या है

तो मुझे अभी लगता है कि शायद हमारे माता पिता जो धार्मिक विशेष थे और उन्होंने हमारे जीवन को ऐसे तरासा हुँ, हुँ, हुँ. इतना हाईएस्ट करेक्ट रखा चरित्र के मामले में जी, जी, जी. कि आज भी मैं अपनी माता जी को याद करता हूँ कि वो हमेशा ये कहा करती थीं कि बेटा दूसरे की बहन अपनी बहन के समान होती है किसी की देव बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए

तो इस कारण से हम लोगों का जो करैक्टर था वो सेफ रहा हम लोग गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट नहीं, नहीं हो सके थे और उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए अपना तन मन धन सब कुछ ही कुर्बान किया था नहीं, नहीं। तो इसलिए हमारे को लाइफ में संघर्ष तो बहुत हुए लेकिन हम सक्सेस हुए नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। और उस समय जब आप पढ़ाई वगैरह करते थे अपने गांव में ही तो उस समय आपके गाँव का परिवेश किस तरह से था

ऐसा गांव का परिवेश तो बढ़िया नहीं होता है आजकल फिर भी डेवलपमेंट हो गया है उस समय अच्छा, तो गाँव में लाइट वाइट कुछ थी नहीं ये कब हम की लोग बात है? दीपक से पढ़े हैं अच्छा अच्छा। चिराग लालटेन से पढ़े हुए हैं ये बात है नाइनटीन 75, फाइव सेवेंटी एट में मैंने किया हुआ है और 81 वन हाँ तो इस तरह से हम लोग लाइट में चिराग जड़ा के पड़े हुए हैं हमारे गाँव में लाइट नहीं थी उस समय

और लाइट किसी गांव में भी नहीं थी शायद कोई गांव नजदीक सिटी के होता तो लाइट होती थी नहीं लाइट हुँ, बहुत हुँ, कम लेकिन पढ़ाई में हमारा ये था कि पढ़ाई में हम अच्छे कैरियर में थे और टॉप मोस्ट स्टूडेंटों में हुआ करते थे अच्छा पढ़ाई में आपका ज्यादा दिल था हाँ रुचि बहुत थी रुचि का कारण मूल था कि हमारे पिताजी थोड़ा सा मतलब गरीब थे ज्यादा गरीब नहीं लेकिन थे गरीब

तो इस कारण से हम लोगों का ये था कि पढ़ करके हम जो है परिवार को थोड़ा सा करेंगे ये टारगेट टारगेट था हम हम लोगों का और इस को अचीव किया हमने बहुत अच्छी तरह से क्योंकि जब तक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है तब तक वो भटकता रहता, रहता है, है। सही बात उसको बड़ा बनना का लक्ष्य भी चाहिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है लेकिन बड़े बनने के लिए

हमारे सिद्धांतों पर भी हो सही बात हम शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं वो नुकसान कारक होता है और लेकिन हम अपने प्रोग्रेस से अपने प्रसार से बड़े बनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक और बहुत समय के लिए कायम रहता है तो इसलिए मेरे करेक्टर में कभी भी ऐसा ग्राविट किसी तरह की नहीं आई थी नहीं। और हम पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग थे इतने स्ट्रांग थे कि आस के गाँव में भी रिकॉर्ड था अच्छा अच्छा मैं आपको बताऊँ की आप जैसे रविन्द्र भाई को जानते हो जी जी

मेरा और रविंद्र का यूपी लेवल पे कंपटीशन हुआ था एंट्रेंस एग्जाम अच्छा अच्छा और एंट्रेंस एग्जाम में आप सोचिए कि एक स्टेट जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है हुँ, हुँ। आज जिसे कहते हैं पच्चीस करोड़ की आबादी है उसमें दोनों भाइयों का सिलेक्शन एक ही स्कूल और एक ही क्लास में हुआ था टॉप की सिविल ट्रेड में क्या बात है

तो पढ़ाई का ये कैरियर रहा था सही बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका पढ़ाई का जुनून था और एक सोच लेके आप आगे बढ़ रहे थे इसलिए आप जो है टॉप मोस्ट में आप दोनों ब्रदर्स रहे यूपी में उस समय और चलिए तो आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में जब एंटर करते हैं

तो बचपन में कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में तो चलता रहता है कि हमें क्या बनना है फिर कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो विचारधारा है वो पक्का हो जाता है कि हमें किस में आगे बढ़ना है तो क्या आप कॉलेज पढ़ते वक्त क्या सोचते थे कि क्या बनना है ऐसा कुछ विचार सोचते थे आप हाँ जब मैं कॉलेज कॉलेज तो नहीं जैसे मैंने नाइन्थ में एडमिशन लिया या बचपन से फादर की जो विचारधारा थी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे लेकिन मेरी रुचि

वैसे बायोलॉजी में भी थी अच्छा। लेकिन मेरी मेरे मार्क्स जो है गणित गणित में, गड़ते में हस, मतलब अच्छा मार्क्स था, नहीं, था। नहीं। तो गणित नंबर अच्छे आने से हमारे जो एल्डर फादर थे जो हमारे ताऊजी थे उन्होंने कहा कि बायोलॉजी के, के बजाय उसको आगे मैथ दिलाओ तो मैंने फर्स्ट ईयर में मैथ ले लिया बालोजी छोड़ दी इसलिए मेरा जो पीछे का जो चल रहा था कि मैं डॉक्टर बनूँ डॉक्टर बनूँ वो फिर वहाँ से मेरा टेक्निकल लाइन चेंज हो गई तो मैं फिर इंजीनियर बनने के लिए और इंजीनियर बना फिर

क्योंकि जब इंटर किया इंटर करने के बाद एंट्रेंस में बैठा तो सक्सेस सक्सेस तो होनी होनी थी क्योंकि सक्सेस के पीछे जो मूल आधार है वो ये है कि मैं अज्ञान काल में भी उस लाइफ में भी जो है सुबह चार बजे उठता था और सुबह चार बजे उठकर के पढ़ता था और हमारे फादर जो थे हमें जल्दी उठा दिया करते थे अच्छा उनको ये उनके उनके मन में ये था कि बच्चे जल्दी उठेंगे तो उनका फिज़िकली स्ट्रांग होंगे और

ब्रह्मचर्य पालन करना अप टू 25 फाइव ये हमारे पिताजी का टारगेट था कि मैं हर बच्चे की शादी जो है 25 के बाद करूंगा चाहे भाई है चाहे बहन है उनका यही सोच था जो है अच्छा उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर विल हाँ, पावर थी कि वो जो है बच्चों के अंदर ही संस्कार को डेवलप नहीं होने देते थे हम लोगों ने आपको यकीन नहीं हम लोगों ने फिल्म तक नहीं देखा है मैंने कक्षा साथ में एक स्कूली बच्चों के साथ फिल्म देखी एक बार

रविंद्र ने तो अभी तक फिल्म देखा ही नहीं थिएटर नहीं देखा थिएटर कैसा कैसे <laughs> <laughs> तो हम लोग इन चीज़ों से बहुत ही सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई आ, जिस वजह से आपका जो है लक्ष्य क्लियर था हाँ लक्ष्य हमारा क्लियर था कि हमें पढ़ के जो है जो अच्छी हाँ। पोजीशन पर जाना है तो पढ़ाई के वक्त जिन बातों को आप सुनते थे या जिन लीडर्स के बारे में आप सुनते थे तो उनमें से कौन से लीडर्स जो है आपको अच्छा लगता था देखो उस समय मुख्य रूप से

भारत के अंदर दो ही लीडर थे मेरे समय में एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी और एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्ट्रॉक लीडर ये दो ही थे जिनको हम पॉपुलर और तीसरे थोड़ा कल्याण सिंह उठ रहे थे उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे लेकिन उनका इमेज थोड़ा डाउन हो चुका था नहीं। नहीं। जिस समय हमारे को ध्यान है और जहाँ तक है कि मैं एक बात वैसे तो हर एक के कमियाँ और विशेषताएँ होती ही हैं

लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की जो विशेषता एक मेरे को दिख दिखाई देती थी कि वो वो कभी भी किसी नेता की बुराई नहीं करती थी हम्म हम्म देखो नेता अच्छे बुरे सभी होते हैं क्योंकि नेता आज की नेता तो नेता ही हैं उन्हें मैं कई बार तो नेताओं को बड़ा बहुत ख़राब मानता हूँ क्यों क्योंकि वो अपनी सीट को निकालने के लिए वोट बैंक के लिए वो शाम दाम दंडभेद कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी हर एक में कोई कोई अच्छा ही होती है कुछ कमियाँ भी होती हैं दोनों चीज़ें हाँ

तो जैसे मुझे आजकल आजकल कई बार पूछते हैं क्योंकि नेताओं में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की आदत है। हम्म नहीं पूर्व में जो लीडर्स होकर गए जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी को मैं बहुत उन, उन हाँ। आप अच्छा मानते हैं और क्यों मानते नहीं महात्मा गांधी को ऐसे तो मैं

विवेकानंद को बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ स्वामी दयानंद को बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ और जितने भी महान आदर्श वाले जैसे संत कबीर हुए हैं तुलसीदास तो मेरे बिल्कुल उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं महाकवि जिन्होंने सबसे बड़ा महाकवि तुलसीदास तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा हुआ जी जी जी। वो है वो ऐठा के ही जन्मे हुए हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जो है वैसे तो सबको अप्रिशिएट करता था और ख़ास करके मेरे जीवन पे छाप विवेकानंद और महर्षि दयानंद की

ज़्यादा थी और गांधी जी को मैं इतना समझ नहीं पाया था लेकिन गांधी जी के विचार भी ठीक थे क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए जो कुछ किया है बहुत कुछ किया भले अहिंसा के माध्यम से किया लेकिन जो कुछ भारत को दिया है वो अच्छा ही दिया भले ठीक है आज लोग पार्टियों की बुराई करते हैं मैं कहता हूँ देखो हर प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट की कोशिश की है लेकिन वो कितना सक्सेस हुआ है कितना कुछ कर पाया है ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया सब

कहाँ हम 48 का भारत और कहाँ आज का भारत कुछ तो चेंज हुआ है ना ठीक है पूरा नहीं हुआ है हर एक ने प्रयास किया है देखो कहते हैं कि जब खड्डा मारते हैं किसी दीवार में तो आखिरी हथौड़े में खड्डा होता है इसका मतलब पीछे वाले हथौड़ों ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं होता है हाँ। आज जो भी है ईश्वरी विश्वविद्यालय का विस्तार में देख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि पीछे वालों ने कुछ नहीं किया आज वालों ने किया नहीं पीछे वालों का मेहनत पुरुषार्थ ही आज जो है उन सफलताओं का परिचम लहरा रहा है

तो इसलिए हम पीछे वालों को कभी हम उससे नहीं देख सकते हैं जो है। हर व्यक्ति हर व्यक्ति अपना, अपना, अपना रोल होता है अपना रोल है, हाँ। है, हाँ। है काम किया जाते हैं आज हमारे भारत में यही एटीट्यूड हो जाए कि हम पीछे वालों का डिसरिगार्ड न करें और आगे बढ़ें आगे से आगे एक स्वर्ण भारत की और हम चले ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए बुराई करने से तो कोई फायदा नहीं होता किसी का जो है

जिससे अपने ऊपर ही और कीचड़ आती है जैसे कहीं डेल मारते हैं ना तो छींटे ऊपर अपने ऊपर आते हैं उस समय इतना हंगामा नहीं होता था जो आजकल संसद में होता है। आजकल तो जैसे संसद संसद लगता ही नहीं है <laughs> जैसे, जैसे कई कह, बताए तो कुत्तों की पंचायत को, को, को, को, करते रहते हैं हल्ला उल्ला जो है सुने न सुन <laughs>

तो इसमें मर्यादा जो है ना बिल्कुल ही, ही न हो चुकी खत्म हो चुकी खत्म हो चुकी चलिए बहुत ही हाँ। अच्छी बात आपने वर्तमान समय के परिवेश के बारे में अपने शब्दों में बातें बताएं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ है सुरेश सिंह जी

जिनसे हमारी बातें हो रही हैं और जीवन के कुछ खास अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे हैं अच्छा लगता है जब व्यक्ति अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई चेतना एक नया प्रेरणा हम सभी को मिलता है ताकि हमें लगता है कि हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं तो जब ये बात आपके अंदर से आती है ये आवाज़ आपके अंदर से आती है तो ज़रूर उस आवाज़ को सुनिए और उस

तरह करने की कोशिश कीजिए और उसके लिए आप किसी न किसी अपने दोस्त या अपने घर में अपने माता पिता को इस बारे में बताइए और उनसे सहयोग जरूर लें ताकि आप अपने पग पर अडिग रहें और उसी पग पर आप आगे चलते रहें तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है और सुरेश जी मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह के गीत अगर सुनते हैं तो कौन से गीत सुनते हैं और कोई एक अच्छा गीत आपको जो बहुत पसंद आता हो तो उसके बारे में बताते हुए उसकी एक लाइन सुनाइए

मेरा जो गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जी जी मेरे देश की धरती गीत क्यों पसंद आया क्यों पसंद आता है क्या है इसमें इस गीत में एक तो देशभक्ति भी है जी जी मैं केवल ईश्वर भक्ति ही नहीं मैं साथ साथ देशभक्त भी रहा हूँ जन्नी और जन्मभूमि होती प्राणों से प्यारी मेरा ये

फेवरेट भी है इसीलिए ब्रह्मातन में सिर्फ स्वयं हुए शाकारी ये मैंने बनाया हुआ गीत है मेरा।, आ, मेरा ये रहता है कि हमेशा जिस तरह भगवान को भी मातृभूमि का कदर है उसी तरह मुझे भी मातृभूमि का कदर होना चाहिए सही बात बहुत अच्छी बात भगवान भारत की इतनी महिमा करे तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं <laughs>

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया मातृभूमि के लिए तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए यही बहुत ही खूबसूरत गीत उपकार फिल्म का मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना जो देशभक्ति का है बहुत ही पॉपुलर हर व्यक्ति जो है इस गीत को सुनना चाहता है उसके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति है तो जरूर इस गाने को पसंद करेगा और वो गाना सुनना चाहेगा तो आइए सुनते हैं इस गीत को आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी इसका रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो

सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले

का राग, सुनाते हैं। का राग सुनाते हैं गम को सुधूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के

धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती देश की धरती

धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है क्यों पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जो जीवन का सुख देती है

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सुरेश सिंह जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छे अनुभव उनके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो और अच्छी बातें उनकी लगी मुझे कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सिर्फ

अपना जीवन बनाना है और हमें अपने परिवार को देखते हुए वर्तमान समय के उनके परिवेश को देखते हुए उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमें जो है अपने परिवार को मजबूत बनना है आर्थिक और आ, अच्छी तरह से हमें आर्थिक रूप से समृद्ध होना है ये विचार उनके पास था जिसके वजह से वो और उनके माता पिता की बड़ी कृपा उन पर रही कि वो आध्यात्मिक या धार्मिक रहे और उस सारी चीज़ों को वो अपने बच्चों पर अच्छी तरह से लागू किया और बच्चों की काफ़ी उन्होंने देखभाल की जिसकी वजह से ये लोग बड़ा

पढ़ाई पढ़ाई करते रहे और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके माँ बाप का सहयोग उन्हें सदा मिलता रहा तो वाइए इन्हीं बातों को और भी आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार सुरेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में जैसे आपने जिक्र किया बचपन की बातें अपने माता पिता के बारे में बताते हुए कि जीवन में, में काफ़ी मुश्किलें आपके पास आई तो कौन कौन सी मुश्किलें बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ का जो समय था वो कब था और क्यों था देखिए

एक विलेज लाइफ में संघर्ष तो होते ही हैं आर्थिक दृष्टि से और क्योंकि कोई सुविधाएं तो होती नहीं है गाँव के लिए हर तरह से हम लोग कई बार पैदल भी जाते रहे पढ़ाई पैदल भी की है लेकिन ये है कि जब मन में जज्बा होता है तो कोई कार्य मुश्किल नहीं होता है हम हिम्मत न हारे कहते हैं हिम्मत बच्चे मत देखदा

वास्तव में ये सार्थक हम मेरे जीवन में हुआ है एक तो हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना में रहें ये कभी न भूलें कभी भी नास्तिकवाद हम पर हावी न हो सदा ही जीवन में आस्तिकवादी हों और जीवन में माता पिता के भी हम एक प्रकार से सेवक के रूप में रहें देश की सेवा के साथ साथ हम माता पिता और संबंधों में जो कुछ भी है उसमें भी हम अपना फर्ज अदाई करते रहें ये हमारा रोल जरूरी होता है

तो मेरे जीवन में खास जो बिफोर फोर ओ वो चाय पढ़ाई के लक्ष्य से उठाऊं में हमेशा उठते रहूँ हाँ बिफोर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइनिंग के से पहले भी मेरा यही था टारगेट बल्कि मैं सुबह उठकर के दो किलोमीटर की रेस करता था तो मैं एक अखाड़े में पहलवानी भी करता था उस समय अच्छा, अच्छा, हाँ तो क्योंकि ये था कि बॉडी स्ट्रांग हो तो मन भी जब बॉडी फिटनेस होती है तो हर तरह से व्यक्ति

समृद्ध रहता, रहता है हाँ, हाँ। इस है इस पूर्ति रहती बॉडी के अंदर तो ये था कि लेकिन फिर भी बॉडी बो, स्ट्रॉ जरूर थी लेकिन सामाजिक में ऐसा होता है कि आजकल गांव में भी कई तरह की पार्टी बाजिया होती रहती हैं आपस में कलह कले, कले बहुत ज्यादा है द्वेष भावनाएं बहुत हैं एक दूसरे को ऊंचा देखता हुआ पसंद नहीं करते हैं लेग प्लिंग बहुत होती है

और हमारे यहाँ तो ईटा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा है कि इसमें पकड़ें धकड़ें और जो है बहुत ज़्यादा उस समय मारकाट बहुत होती थी हमारे उस उस तरफ जो है लेकिन हम लोग लक्ष्य ही राह के नहीं इन सब से दूर रहना है हालांकि हमारे कई नुकसान हुए थे तो हम यही उत, सोचते थे कि अब हम बंदूक हाथ में उठाएँ और इन लोगों को ख़त्म कर दें लेकिन भगवान को शायद ऐसा मंजूर नहीं था

यह हमारे पिताजी ने जब तक हम इस क्षेत्र उस भाव के पास रहे घर में किसी तरह का हथियार नहीं रखा था क्योंकि उनको डर था कि कहीं बच्चों को किसी टाइम ऐसा हुआ और गुस्सा भी जाए तो कहीं ऐसा किसी को ऐसा न कर दे जो कि लाइफ बिगड़ जाए तो हमारे पिताजी ने बड़ी सावधानी रखी हालांकि हमारा पुराना परिवार बड़ा मजबूत और एक स्ट्रोंग परिवार था लेकिन जब से हम और हमारे फादर हम हमारे पाते पिताजी चार भाई थे तीन भाई आउट ऑफ

विलेज थे वो अकेले ही जो है वहाँ गाँव में गाँव में रहे गाँव में रहते थे और वो भाइयों के बच्चे बड़े स्टैंडर्ड से पढ़ते थे और स्टैंडर्ड से रहते थे और हम लोग सिंपल फार्मर जैसे ही जो है लाइफ थी हम लोगों की नहीं। नहीं। लेकिन हमारा जज्बा यही था कि हमको भी मेहनत करके खड़ा होना है

तो इसलिए हम लोग सुबह चार बजे उठकर के हर तरह का पढ़ाई का भी कोशिश करते थे व्यायाम की कोशिश करते थे दौड़ भी लगाते थे क्योंकि हमें था कि नौकरी करनी है जॉब करना है कुछ न कुछ करना है घर को परिवार को स्ट्रोंग बनाना है तो इस लक्ष्य से हम जो है अच्छा बचपन से बताया आपको ब्रह्मचर्य जीवन एक मुझे अच्छा माना जाता था क्योंकि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको महापुरुष की संज्ञा देते हैं

वो इसके समर्थक रहे इसलिए मैं कई बार जब लोग इसके बारे में ऊंचा नीचा बोलते हैं तो मैं यही कहती हूं कि सचमुच ये भारतीय है कि नहीं है हुँ, हुँ, क्योंकि भारतीयता का मतलब ही, ही है भाव माने प्रकाश और रत्न माने समाया हुआ वो स्थान जो स्वयं ही प्रकाशमान हो तो भारत माने भारत की पवित्रता सर्वपरि है हुँ, हुँ, ऐसे नहीं है

आज तक जो मातृभूमि जो भारत माता गाई जा रही है आज तक संपूर्ण विश्व जिसकी आज जिसकी अपने तरफ झांक रहा है, जी, है। जी, जी। तो जरूर है कि इस धरती का कुछ महत्व तो है।, महत है और यहाँ के जहां जन्म लेने वालों में वो चीज ना हो तो फिर वो ठीक भी नहीं है तो मेरा भारतीय था मेरा भारत भूमि से लगाव शुरू से रहा था

भले मैं गांव में था लेकिन यहाँ की जो पुराण हैं यहाँ की जो उपनिषद हैं यहाँ की जो गीता है यहाँ की जो बहुत सारे शास्त्र हैं तो उनमें इस चीज का समावेश रहा है जैसे गीता में बार बार आता था कि अर्जुन काम महाशत्र काम को जीत

तो मैं सोचा करता था कि भगवान ने आखिर को ये जो उपदेश दिया है इसके पीछे लॉजिक क्या है आपका चिंतन इस तरह का हमेशा चलता है? शुरू हाँ, से गीता हाथ जी, मैंने जो चौथी क्लास से जैसे शब्दों को जोड़ना बच्चा शुरू करता है नहीं। नहीं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है उसमें आप देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ और जब मिलाएंगे तो पूरी एक सेंटेंस बन जाता है तो मेरे मेरे पिताजी मुझे गीता सुनते थे और गीता पढ़वाते थे

हिन्दी में तो सब शब्दों को जोड़ना मैंने गीता से सीखा सीखा हाँ। और गीता मेरे घर का एक मूल धर्मशास्त्र भी रहा है

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में काफ़ी मुश्किलें आई और आपके परिवार में जिस तरह से आपके पिताजी और उनके साथ चार भाई थे जो तीन भाई थे वो शहरों में रहते थे और उनके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई करते थे और अच्छे स्कूल में जाते थे जबकि आपकी थोड़ी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी और गाँव में ही आप रहते थे अपने पिताजी के साथ में और उस कंडीशन में भी आपने अपने आप को बनाए रखा और अच्छी तरह से मेहनत करके आप एक

अपने पूरे परिवार को जो है मजबूत किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा सुरेश जी आपसे कि आपके जीवन में जो प्राप्तियाँ हैं या जो अचीवमेंट हम लोग कहते हैं

कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया आप सिविल इंजीनियरिंग किया और फिर बाद में आप कहीं ना कहीं काम तो किया ही होगा प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे किए होंगे तो कौन कौन से सफल प्रोजेक्ट आपके रहे जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हैं हाँ मैं आप बताता हूँ आपको कि जैसे ही मैंने डिप्लोमा किया जी, -जी। हाथरस से नाइनटीन एटी फाइव में एटी फाइव तो मेरा यही था कि मुझे माता पिता के इस कर्ज को उठ कर तो हम दोनों भाई दिल्ली आकर के

एक प्राइवेट कंपनी में जॉइन कर लिया था दोनों भाइयों ने और हम आकर के दिल्ली में रहने लगे और ये नौकरी करने लगे और नौकरी करते ही कर तो, तो, तो दो भाइयों की तनख्वाह दो साल में हमने अपने माता पिता को गांव से सिटी में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि हमारा पहला टारगेट ही था टारगेट क्योंकि हमें माता पिता को इस पोजिशन पर खड़ा करना है अच्छा फिर उसके बाद मेरी लाइफ का जो आगे बढ़ने का जो मूल उद्देश्य है मूल जो उसमें आधार ये रहा है

कि मैं जीवन में ऑनेस्ट रहा किसी भी प्रकार की चीटिंग किसी भी प्रकार की हेरा फेरी कंपनी के साथ या जो भी है मेरा नौकरी का मूल आधार ऑनेस्टी थी और जो है मेरी बैचलर लाइफ थी हालांकि मैं टाइम टेबल कंपनी को टाइम ज़्यादा डिबोट नहीं कर पाता था क्योंकि साथ साथ मुझे ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी इन्वॉल्व होना पड़ता था लेकिन कंपनी में पंद्रह साल मैंने जो जॉब किया उसके पीछे मेरी ऑनेस्टी थी

और बुद्धि की शार्पनेस और मेहनत लेबर जैसे उसके पीछे सेक्रीफाइस उसके पीछे और इसी तरह से जब मैंने कंपनी को जब ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए जब मैंने रिजाइन किया कंपनी को तो कंपनी ने ये कंडीशन रखी थी कि अगर फ्यूचर में आपको सर्विस करनी होगी

तो आपको हमारे यहाँ करनी होगी अच्छा अच्छा हाँ। इस कंडीशन पर हम आपको छुट्टी दे रहे हैं नहीं तो हम आपको छुट्टी नहीं देना चाहते अच्छा क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में वफादारी चाहता है सही बात है। वफादारी के को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है और ये वफादारी हर सेक्टर में होती है जैसे हम माता पिता के साथ वफादार होने चाहिए इसी तरह हम अपने जो भी क्षेत्र है हमारा फील्ड है उसमें भी वफादारी हमारे को सक्सेस दिलाती है सही बात

और हमेशा कभी भी मेरा ये नहीं रहा था मैं आपको सच बताऊं कि मैं कभी नहीं समझता था कि मैं कोई इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा जो आज मेरी पोजीशन है आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 22 तेईस एकड़ जमीन है साढ़े पाँच छः एकड़ जमीन प्रेस के पास भी तो कहने का मतलब है हमने कभी सोचा भी नहीं था नहीं। लेकिन जैसे भगवान के प्रति जो प्यार था

और देश के प्रति जो प्यार था और संबंधों के प्रति जो वफादारी थी हर क्षेत्र में मेरा यही रहा कि सत्यवादी हाँ झूठ बोलने से आगे बढ़ना कोई झूठ बोलना नहीं है और सच आपको बताऊं कि जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर का मुझे कांटेक्ट मिला था तो मैं कोई कॉन्ट्रेक्टर नहीं था और जितने भी वर्कर वहाँ पर मेरे साथ काम करते थे

कंपनियों का ये रिकॉर्ड होता है कि जब कोई वर्कर पेमेंट लेता है तो सात दिन का वो रोक करके फिर पेमेंट करती है लेकिन मैंने हमेशा अगर किसी वर्कर को जाना है अपने घर तो मैं और दिन का उसी ऑन द स्पॉट उसी टाइम का पेमेंट करके भेजता था क्योंकि ये बिहार से आया है या ये जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला है वहाँ से लौटेगा या नहीं लौटेगा सात दिन की अगर पेमेंट इसकी रह जाएगी तो मुझे ये बदवाएँ देगा

तो लोग कई बार जो है समझते हैं कि हम किसी को प्रेशर में रख के काम कराएंगे तो उससे सफलता नहीं मिलती है हर एक आ, हर एक व्यक्ति तुम्हारे से संतुष्ट और खुश होना चाहिए और लोग जो गए मेरे पास से वो रोते थे कि आप आगे काम लीजिए हम आपके पास ही काम करना चाहते हैं तो इस तरह से जो जो लोगों के कंसेप्ट है जो सोच है ना वो मेरे हिसाब से सूट नहीं करती है मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता

पैसा कमाओ लेकिन सबको सुख दे करो सही बात है किसी को दुख देकर पैसा कमाने वाला वो पैसा तुमको दुख देगा सही बात है किसी को भी सुख दो और सुख देकर अगर आप कुछ काम कराते हो

तो नेचुरली वो आपका बना रहता है और हमेशा के लिए बना रहता है हमेशा के लिए ये बहुत ही अच्छा टारगेट आपने एक थीम लेकर काम किया इसके वजह से आपको कंपनी ने भी एक टारगेट रखा कि आप हमारे पास ही आएंगे जब भी आप प्रोजेक्ट अपना ख़त्म करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आपने सुना है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोतागण इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे थे उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमारे जीवन में हम अगर किसी एक वैल्यू को लेकर जीवन में काम करते हैं तो उसके प्रति हम समर्पण भाव से काम

करते हैं एक रूप से हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है और उसके पीछे सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं हमको सबका सहयोग मिलता है कि आज के इस शो के माध्यम से सुरेश सिंह से जो बातें हमने की वहाँ पर हमारे जीवन में मूल्य कितना काम करता है वो हमने देखा तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐसे खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते मैं कहूँगा सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद

नमस्कार दोस्तों विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो